अष्टावक्र गीता अध्याय सतर हवा श्री अष्टावक्र कहते हैं उन्होंने ज्ञान और योग का फल प्राप्त कर लिया है जो सदा संतुष्ट शुद्ध इंद्रियों वाले और एकांत में रमने वाले हैं तत्व को जानने वाला कभी भी किसी बात से इस संसार में दुखी नहीं होता है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 न विश्व के लीन होने की इच्छा और नहीं इसकी स्थिति से द्वेष, जैसे जीवन है उसी में आनंदित और कृतकृत्य कुर्त रहते हैं इस ज्ञान से कृतार्थ होकर बुद्धि को अंतरहीत यानी विलीन करके देखते हुए सुनते हुए स्पर्श करते हुए सूंघते हुए